फिलिपोक लियो टोल फिलिपोक भी स्कूल जाना चाहता था अपने बड़े भाई पीटर की तरह और उसकी मां उससे अंदर कहती थी और उसे दादी के साथ घर पर रहने को कहती थी लेकिन फिलिपोक पक्का है वो घर से बाहर निकल जाता है और स्कूल पहुंच जाता है रास्ते में वो सर्द हवाओं और एक भयंकर कुत्ते का सामना करता है स्कूल में भी वो बाकी बच्चों और टीचर को आश्चर्यचकित करता है टोल्सॉय तो द्वारा एक आकर्षक बच्चों की कहानी का पुनर्कथन एक बार फिलिपोक नामक एक लड़का एक सुबह जब उसका भाई पीटर स्कूल जाने लगा तो फिलिपोक ने अपनी टोपी पहन ली और उसके पीछे पीछे चलने लगा फिलिपोक तुम कहाँ जा रहे हो उसकी माँ ने पूछा मैं भी स्कूल जा रहा हूँ पीटर की तरह बिल्कुल नहीं फिलिपोक तुम स्कूल नहीं जा सकते हो तुम अभी बहुत छोटे हो तुम यहाँ पर घर पर दादी के साथ ही रहो फिर माँ काम पर चली गई पिता पहले ही जंगल में जा चुके थे दादी गर्म चूल्हे के पास बैठी बुनाई कर रही थी जबकि फिलिपोक खेल रहा था जल्द दादी की दादी गहरी नींद में सो गई फिर फिलिपो खुद को अकेला महसूस करने लगा तब उसके दिमाग में एक विचार आया उसने अपना कोट पहना लेकिन उसे अपनी टोपी नहीं मिली इसलिए उसने अपने पिता की पुरानी टोपी ले ली फिर बहुत चुपचाप उसने दरवाजा खोला और स्कूल के लिए निकल पड़ा स्कूल की इमारत चर्च के बाहर गांव के दूसरी तरफ थी जैसे ही फिलिपोक अपनी गली से निकला कुछ जाना पहचान जाने पहचाने कुत्तों ने उसका दूर तक पीछा किया फिलिपोक जानना चाहता था कि वे कुत्ते उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाए फिलिपोक जानता था कि वे कुत्ते उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन जल्द ही वो अजनबियों के इलाके में पहुंचा एक बड़ा कुत्ता भागा और फिलिपोक पर भौंकने लगा फिर एक और कुत्ता चिल्लाया और भागने लगा लेकिन कुत्ते उसके पीछे पीछे दौड़े फिलिपोक का पैर फिसल गया और फिसल कर नीचे गिर गया तभी एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कुत्तों को भगा दिया तुम कहाँ जा रहे हो नन्हे दोस्त बुढ़े आदमी ने विनम्रता से पूछा लेकिन फिलिपोक ने कोई उत्तर नहीं दिया उसने बस अपने कोट के किनारों को ऊपर खींचा और जितनी तेजी से बन पड़ा वो दौड़ा जब वो आखिर में स्कूल पहुंचा तो वहां वराने में कोई नहीं था फिलिपोक को क्लास के अंदर पढ़ रहे बच्चों की आवाजें सुनाई दी वो क्लास में जाने लगा लेकिन अचानक वो डर गया क्या होगा अगर टीचर को गुस्सा आ गया और उसने उसे भगा दिया उसने सोचा मैं घर वापस नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में कुत्तों का डर जो है तभी एक औरत पानी की बाल्टी लेकर वहां आई तुम यहाँ क्या कर रहे हो उसने पूछा तुम्हें क्लास के अंदर अन्य बच्चों के साथ पढ़ना चाहिए चलो इसी मिनट अपनी क्लास में अंदर जाओ फिर पिलिपोक फिलिपोक जल्दी से स्कूल में घुस गया हॉल के अंदर जाकर उसने अपनी टोपी उतार दी फिर उसने क्लास का दरवाजा खोला कमरा बच्चों से भरा था बड़े और छोटे और वे सभी एक साथ बातें कर रहे थे टीचर एक लाल मफलर पहने हुए दो डेस्क की कतारों के बीच आगे पीछे चल रहे थे अचानक उन्होंने फिलिपिक को देखा तुम यहां पर क्या कर रहे हो छोटे लड़के टीचर चिल्लाए फिलिपोक बस अपनी टोपी पकड़े रहा और उसने कुछ नहीं कहा तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो टीचर ने फिर पूछा फिलिपोक ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया क्या तुम्हें बोलना नहीं आता लेकिन फिलिपोक इतना डरा हुआ था कि उसका मुंह ही नहीं खुला अगर तुम कुछ बोलोगे नहीं तो फिर अपने घर वापिस जाओ फिलिपोक ने ऊंचे टीचर की ओर देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा चलो अब रोना बंद करो टीचर ने कहा फिर टीचर ने फिलीपोक के सिर को थपथपाया क्या कोई इस लड़के को जानता है टीचर ने पूछा वो फिलिपोक है पीटर का छोटा भाई एक लड़के ने कहा वो हमेशा स्कूल आना चाहता था लेकिन उसकी माँ उसे स्कूल आने ही नहीं देती थी दूसरे ने कहा जाओ और अपने भाई फिलिपोक के पास बैठो टीचर ने कहा तुम कम से कम आज के लिए क्लास में बैठ सकते हो लेकिन इससे पहले ही तुम स्कूल आ सको और पढ़ना सीख सको टीचर ने आगे कहा तुम्हें पूरी वर्णमाला याद आनी चाहिए तुम्हें पूरी वर्णमाला याद होनी चाहिए मैं पहले से ही वर्णमाला जानता हूँ फिलिपोक ने कहा मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी सकता हूँ ठीक है चलो मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ और तुम उसके अक्सर पढ़कर बताओ टीचर ने कहा एफ ए के पी ओ के पी ओ के फिलिपोक ने कहा सब बच्चे हंस पड़े लेकिन टीचर ने कहा अच्छे लड़के लेकिन घर पर तुम्हें कौन पढ़ाता है पीटर मेरा भाई फिलिपोक ने उत्तर दिया फिर निर्भीकता से निर्भीकता से आगे बढ़ा मैं वास्तव में चतुर हूँ मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ आप देखें मैं बहुत होशियार हूँ टीचर हंसा अब तुम बड़े बडे डिग मारना बंद करो और सीखना शुरू करो टीचर ने कहा मैं तुम्हारी माँ से कहूंगा कि तुम स्कूल आ सकते हो फिर उसके बाद फिलिपोक अपने बड़े भाई पीटर और अन्य बच्च, सभी बच्चों के साथ हर दिन खुशी खुशी स्कूल जाने लगा लेखक के बारे में लियो निकोल लाइविच ग्राफ काउंट टॉलस्टा अठारह से उन्नीस को दुनिया भर में कथा साहित्य के महानतम लेखकों में से एक माना जाता है वैश्वो के लिए उनके उपन्यास क्लासिक्स के रूप में पहचाने जाते हैं लेकिन कुछ पाठकों के लिए यह आश्चर्य की बात हो सकती है कि उन्होंने बहुत छोटे बच्चों के लिए कई आकर्षक कहानियां भी लिखी थी जिनमें फिलिपोक की यह कहानी भी शामिल है टॉल का जन्म अठारह में उनके परिवार की संपत्ति यास्ना पोलानिया में हुआ था जो मास्को से लगभग 100 मील दक्षिण में है जब वो बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई इसलिए उनका पालन पोषण उनके रिश्तेदारों ने किया उनके पहले प्रकाशन को बहुत प्रसिद्धि मिली और जल्दी हो जल्दी ही मास्को सेंट पीटर्सबर्ग की चमकदार साहित्य और सामाजिक दुनिया का हिस्सा बन गए 1850 के अंत में उन्होंने किसान बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया युद्ध और शांति और अन्ना करेनीना उनकी अत्यंत सफल पुस्तकें थीं